हरिम श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघु गर दिमलयस जो गायक थल चार राम चंद्र की जय परम सुत हनुमान की जय सब संतनी की दो सौ अठासी के बाद निवारे मंगल कल से अनेक बनाए ज पता पट चमर सुहाये जयत मनोहर नाना जाइन भरण विशेष विताना नई मंडप दुलहीन वै दे श मति कवि दूलघु राम रूप गुण सागर के सागरेन्न तुहलोक उजागरे जनक भवन क शोभासी जह ग्रह पति देती यतसी ही दे तो समय निहारी जो संपदा नीच ग्रह शोभा रघु नायक मोहा कसई नगर जेहि लक्ष्य करी तपत नारि बरवेशोभा कहत सत संसार दुशेष सुशिया जय रामचंद्र की जय पवन सुतु नाम की जय सप्ताह में जनकपुर वहाँ पर मंडप की रचना होने लगी विवाह तैयारी के लिए मंदिर बनाया गया और वो मंडप मणियों से निर्मित हुआ ऐसा नहीं है बांस के खंभे लगाए गए फिर उसमें लगा भी नहीं। ऐसा के के ही मनियों के ही बांस बनाए गए जितने वहां पर झालर वगैरह सब जितनी की बना बना करके तैयार किए गयी इस प्रकार के मणि में मंडप तैयार हो गया और मंडप तैयार हो गया तो उसके चारों तरफ कर जो वो बंदनवार बंधनवार मंडप जैसे बना चौक बंदर जैसे बना दिया गया उसके चारों तरफ पूर्व सबके बंधनवार की झाड़ा लगाई चारों तरफ तो सौरव पल्लव करके बताया दो प्रकार के आम के जो पत्ते हैं उनके पत्तों के जो है वो पल्लव उसके पत्ते जो है कोमल पत्ते सुंदर वाले उनको ले करके बंधनवार जैसे बनाए गए हूँ तो ये सब बता दिए ये सब सौरव जो है ये भी हेम और उसमे मणियों के, उस के, उस के पत्ते लगाए गए इस प्रकार के बंधनवार के पत्ते ही के नहीं उसमें भौर और फल भी उसमें सब में लगे हुए है और इशार उनको बाँधा गया है पात में डोरे उसमें जो रेशम की डोरी से ये सब के लिए रेशम की डोरी जरूर पड़ी उनसे सबके बांध कर जाने। अब बंधन भार कैसे बहुत सुंदर बंधन भारत बांध दिया गया और सजावत हो गयी मनो मनोह मनोभव खंड समारे अभी कहते हैं जैसा मालूम होता है की कामदेव ने अपना ठंडा चारो तरफ फैलाया वो सौंदर्य का उसने इस प्रकार का आयोजन किया कि जो कोई उस तरफ देखे तो उसकी दृष्टि वहीं टिक रह जाए खंड सवारे माने किस बात के खंड? कि जो देखे तो उसी में लुब्ध होकर के रह जाए तो ऐसा करके उसने बना दिया जिसको जो देखे देखकर कोई को दृष्टि उधर से नहा ऐसा सुंदर जो है वो हो बन गया बंदन बार इत्यादि बन, बन गए और मंडप बन गया तो मंगल कलश अनेक बनाए अब मंडप तो बन गया तैयार हो गया उसके बाद और तैयारियां कलश इत्यादि की तैयारी होती है तो कहते हैं मंगल कलश अनेक बनाए फिर कलश भर के एक नहीं कई कलश हैं बहुत से जैसे चारों तरफ खम्भे हैं उन सब खम्बों के पास एक एक कलश रखा गया मंडप के नीचे बीच में एक कलश रखा गया और जितने कलश रखे गए उन कलशों के ऊपर सबके ऊपर स्वर्ण के चांदी के इस प्रकार के कलश है और उनके ऊपर फिर जो वो चित्र बने हुए गणेश जी इतारी बने हुए हैं किस प्रकार कलश करके बनाये गये तो मंगल कलश अनेक सजाए कलश तो है लेकिन मंगल कलश होने के माने उनमें में सजावट के चारों तरफ बना दी गई है और ध्वज पटाखे और ऊपर ध्वजा पटाखाए लगाई गई हैं वस्त्रा लगाए गए हैं ये है। सब है। काम करके सुंदर सा बना दिया गया तो जब इस प्रकार की सजावट होती है तो उस समय ध्वजा लगाए जाते है ध्वजा दूर से दिखाई देने वाली पटाखा पास से दिखाई देने वाली नीची नीची इस प्रकार की वही है। लगा करके तैयार तो तो की गये दीप मनोहर मणिमय में नाना और फिर भी दीपक रखे गए और उसके अतिरिक्त भी के बहुत से दीपक लगाए गए तो नाना दीप दीपो में बहुत से दीपक जो है जला जला करके रखे गए और वो सब बहुत सुंदर है और मणिमे मणियों के बने हुए दीपक है ये सब बहुत सुंदर दीपक भी सब जलाये और जाये बड़े विचित्र बिताना इस प्रकार के वो बिता मंडप जो है वो बन करके तैयार हो गया जिसका कि वर्णन नहीं करते बनता <coughs> अब उसके <coughs> मंडप बहुत सुंदर उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं मंडप अभी तक तो बन रहा था सब बनते बनते एक एक चीज एक एक चीज सबका वर्णन कर दिया और मंडप तैयार हो गया अब जब दूर खड़े होकर देखो मंडप को तो कैसा लगा के बहुत सुंदर लगा <coughs> कि जाए, जाए ऐसा सुंदर लगा की जाए जाये न ऐसा विचित्र बन गया कि इसका वर्णन करते अब वर्णन करते हैं तो सीता मंडप का वर्णन नहीं करते बनता उसका कैसा वर्णन है और सो वर्ण है असमति कवि के ही अब वो मंडप जिसमें की उस मंडप में दुल्हन बनने वाली है सीता जी उस मंडप की सुंदरता का वर्णन कोई कवि करे तो कैसे कर सकता है वर्णन करने के लिए भाषा चाहिए और भाषा जो है जिससे वर्णन करती है तो वो स्थूल वस्तुएं होती है उनका तो वर्णन भाषा आसानी से कर लेती है लेकिन जब सूक्ष्म भाव आने लगते हैं तो उसका वर्णन करना भाषा के लिए कठिन हो जाता है लौकिक वस्तुओं में भी अधिक सूक्ष्मता जहाँ आ जाती है अब अधिक तो सुंदरता आ गई तो मान उसका वर्णन करना मुश्किल हो जाता है लेकिन जब ये हो की कोई वस्तु लोकातीत हो गुणातीत हो पारमार्थिक वस्तु हो तो उसका वर्णन करना फिर भाषा के सामर्थ्य में नहीं है बुद्धि भी वहाँ तक नहीं जाती बुद्धि उसका वर्णन करे भाषा उसका उसके लिए प्रयोग में लाई जाए तो ये बात असम्भव होने लगती है इसलिए बताते हैं कि इसको मेरा एक भौतिक विवाह लोगों का दो व्यक्तियों का विवाह मात्र मत समझो उन्हीं के लिए मंडप बनाया गया इतनी बुद्धि मत रखो ये जो है ये है अलौकिक रचना मंडप की है इसमें भगवान राम और सीता जी इनका विवाह होने का है अभी विवाह होने के मोह का समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से अविद्या का नाश होता है और जीव का जो भेद बुद्धि है वो समाप्त होती है परमात्मा भाव को जीव प्राप्त कर लेता है वो वर्णन कैसे किया जाए उसका वर्णन तो कहते हैं वो समय जैसा आनंद है जैसा सौंदर्य है जैसा आकर्षण रूप है वो भाषा समय है इन प्रतीकों के द्वारा उसका वर्णन करते हैं। भाषा वर्णन करती है तो लक्षण और व्यंजना के द्वारा वर्णन करती है सीधे सीधे उसके द्वारा जो है उसका वर्णन करने में नहीं आता इसलिए कहते हैं कि जैसे इस मंडप में जो है वो जिसकी दुन का सीता जी हैं और दूल है राम रूप गुण सागर और रूप के आधार जो भगवान श्री राम जी है वो उसके दूल है कहा भगवान राम और सीता जी और कहा लौकिक बुद्धिया लौकिक बुद्धि के द्वारा उनका रूप कैसे हो तो उन जागर कहते नहीं होगी कि तीनों लोगों को प्रकाशित कर देने वाला है इसके माने अब ये तुलसी राज मंडप का जो वर्णन कर रहे हैं ये प्रतीक है हृदय का और हृदय का वो ग्रहण भाग जहाँ व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में परमात्मा स्वरूप के दर्शन करता है और वहाँ जैसा आनंद है जैसा सौंदर्य है जैसा आकर्षण है उसको कहना चाहता है, कि वहाँ जो की होती है, तो है। और वो अद्धती है जहाँ हृदय में उस परमात्मा कागत्य हुआ अनुभव में आया वहाँ फिर वो तीनों लोग को प्रकाशित कर देता है वो परमात्मा स्वरूप में आ जाता है ये परमात्मा तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है तीनों लोग तो वैसे स्वर्ग लो, लो, लो, लोग मृत्यु लोग हैं? लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब विचार करते हैं तब इन तीनों लोगों को अपने अंदर देख लेते हैं जागृत स्वप्नि ये तीनों लोग है अब इन तीनों लोगों का प्रकाशित करने वाला कौन है इन तीनों का जो साक्षी है वो तीनों का प्रकाशित करने वाला है आत्मा है साक्षी है उसके लक्षण क्या हो गए देखो जो ये है जागृत इनका तीनों का साक्षी अवस्था साक्षी अवस्था सा प्रकाशित करने वाला स्थू सूक्ष्म शरीर स्थू सूक्ष्म कारण शरीर वतरिकता पंचकोशा पीता अवस्था प्र साक्षी ये लक्षण तो वो जो इस प्रकार का प्रकाशित चैतन्य अनंत चैतन्य है वो हो परमात्मा है जब इस तरह से बता दिया प्रकाशित करने वाला है तो इसको कोई सब मेरी काल्पनिक बात न समझे इसको अपने आप अंदर अंदर भी देखते गए जागृत अवस्था को देखें, स्वप्न अवस्था को देखे शिक्षिका अवस्था को देखे और इन अवस्थाओं को देखने वाले को देखे एक ऐसा है जिन तीन अवस्थाओं का जाता है उसके सामने तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। एक अवस्था आ गई दूसरी आई दूसरी गई तीसरी आई और जो सदाई सम्मान विद्यमान रहता है वो तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक है तो ये तीनों अवस्थाओं के जो प्रकाशक छात्री है यही इसी इसी जगह जो है वो हो जो वो भगवान राम और सीता जी का जो द्वैत अलग अलग करते है माया और परमात्मा का द्वैत है वो यहाँ पर आ करके समाप्त होता है मैंने भगवान राम और सीता जी का विवाह क्या जैसे की शनाव की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करेगा तो कहते हैं जनक भवन में कैसे सोभा जैसी और ग्रह ग्रह प्रतिपूर्व देखिए अब देखो जनक जी के राजभवन में जैसी सुंदर शोभा हो गई, बहुत सुंदर सजावट हो गई, गयी ही जनकपुरी में सब जगह जितने लोग है सब लोगों ने अपने अपने घर चलाए वहाँ वहाँ पर भी वैसी ही शोभा वहाँ पर हुए ग्रह ग्रह प्रतिकूल देखिए कैसे पूर्ण मैंने जनकपुरी में घर घर सब सबने इसी प्रकार सजाए सबने घर अपने, अपने सजाए उसको तो पहले जनक जी ने सबको जो श्रेष्ठ तो जन नगर के थे महाजन थे उनको सबको बुलाकर कहा तो तो था कि भवनगर सजाओ सब तरफ से चारों तरफ से सजाओ हाथ बात ये सब जितने उनके सबको सजाओ अपने अपने, अपने सजाने लगे अपने अपने घर भी उन्होंने सबने सजाए हाथ बात को सजाए घर भी सजाए और घर सजाए कैसे जैसे जनक जी ने सजाए ऐसे सजाए इसके माने जनकपुरी में कहीं ऐसे नहीं महाराज जनक के पास ही बहुत संपर्क की तो सबका ऐसी बना दिया गया नगर भर के जितने भी लोग हैं सब धनी हैं सब धनी यहाँ तक की जो है वो आगे वर्णन करते हैं इतने ऐसा भी है ये की उसमें कहीं मंत्री लोग है सेनापति लोग हैं कोई और उच्च अधिकारी हैं या बहुत धनी लोग व्यापारी लोग हैं वो तो सब धनी ही हैं लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो समाज के निम्न वर्ग के लोग कहलाते हैं वे लोग भी कम धनी नहीं उनके पास भी सर्वजोशी संपत्ति उनके पास भी है ऐसा इसलिए जो वो उस नगर को कहते हैं सत्य ने सजावट की और बहुत सुंदर से रचना एक बात और ग्रह ग्रह प्रति देखिए तो ऐसे एक संकेत इस बात का भी है जो की तुलसीदास ने तो नहीं किया यहाँ पर रामायण में आगे भी नहीं कहीं वर्णन किया लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार के भी लिखा हो या कहीं लोग कहते हो जनश्रुति हो कि जब बरात अयोध्या से आई तो अयोध्या से भगवान राम लक्ष्मण कपालिया थे भरत सत्या आये वहाँ से अयोध्या भरत के साथ में भगवान राम के जितने, के, भग के जितने मित्र लोग थे वो भी आए, के मित्र लोग थे वो भी सब आए ये भी सब अपने अपने घोड़ों पर चल चल करके समार करके सब सज करके बरात में आए फिर यहाँ आकर के अयोध्या से जब सब लोग बरात आ गयी जनकपुर में तो यहाँ पहले स्थिति कुछ और थी धीरे धीरे स्थिति बदली और बदली क्या कि जब तक की बरात आगे आगे और पता लगा की उनके भक्त जी भी आ रहे हैं शत्रुघ्न जी भी आ रहे हैं तब तक जनक जी ने अपने भाई से बातचीत करके और इस निर्णय पर पहुंचे कि आप भगवान राम का ही विवाह हो बल्कि लक्ष्मण जी का भी हो जाए भरत का भी हो जाए शत्रुघ्न का भी हो जाए और इनका इनके हो जाए उनका इनके साथ हो जाए मांडवी शुद्धी तुर्मिला सबके नाम गिना करके उनको सबको वो सबका किसके किसके साथ कौन चर्चा ठीक रहेगा तो उसकी सबकी चर्चा हो गई यहाँ पर भी विश्वामी जी से भी बात हो गई वहाँ के जो मुनि लोग थे उनसे भी बात हो गयी अच्छे बारात आती है तो बारात के बाद फिर उन लोगों से महाराज दशरथ से भी बात हो जाती है कि किस प्रकार से सबका विवाह यहाँ पर हो जाए तो सबकी स्वीकृति हो गयी हमने तो सोचा की यहाँ बहुत अच्छा सबका विवाह हो जाए चारों भाइयों का विवाह हो गया लेकिन नगरवासी बड़े उत्साहित थे उन्होंने भी कहा रात में और भी बहुत से युवक आए है हो जाए। तो उन लोगों ने नगर नगरवासियों ने अपने अपने घर में सबने मंडप बना रखे तो यही नहीं कि नगर घर में अपने अपने जो है केवल भाई के दरवाजे संभाल रखे हों उन्होंने अपने अपने आंगन में सबने मंडप बना रखे थे हाँ जिनके जिनके यहाँ लड़कियाँ थी उन्होंने कहा सब सबका विवाह हो जाए एक सामूहिक विवाह हो गया एक बार अयोध्या जनकपुरी की थी। उनके सब के विवाह धरती रहो तो कहीं समय में हारी उस तो समय जो वो जिसने जनकपुरी को देखा लघु लगे घूमने उसको जनकप्रिय क्या दिखाई देती है ऐसा लगता है कि तीनों लोग जो है उसके भूमग मैंने चौदह भ्रन उसके लिए ठीक है दिखाई देते हैं मैंने चौदह भूम में कोई ऐसा स्थान नहीं जैसे गंधर्व लोग है स्वर्ग लोग है ये सभी एक से धर्म लोग है सब तो लोग हैं जहां ऐसे से अधिक सुंदर हैं कहते तो नाग लोग भी पातालोक में नाग लोग है वो बड़ा सम्पन्न है बहुत वहाँ पर मनिया इत्यादि खूब है भी वहाँ पर भी है लेकिन अब देखो की यहाँ पर जितनी है सुविधा के सामने जनकपुरी के सामने तीनों और कहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं कोई ऐसी सुंदरता नहीं ऐसी पूरे जनकपुर में तो सुंदर अब इसलिए कहते हैं कि सभी तो जो संपदा नीच ग्रह सोभा तो शोध लोग घर के लोगों के वहाँ पर जो सम्पत्ति थी वो सम्पत्ति भी इंद्र लोक में इंद्र के पास भी उतनी संपत्ति और उतनी शोभा महिमा नहीं थी जैसे कि जनकपुरी के एक नीचे घर में के जाति का नीचा कार्य करने वाला व्यक्ति है उसके है इतनी संपत्ति थी। और ऐसी सब सजावट शोभा सम्पन्नता सब उल्ट ये सब इस प्रकार होता तो, तो जनकपुरी भर में सब जगह लक्ष्मी लक्ष्मी जी का वास है अब ये बताते जैसा क्यों गा? तो उसका कारण बताते है कि बसई नगर है जो ही लक्ष्य कर जिस नगर में लक्ष्मी जी स्वयं के कपटनार लौकिक स्त्री का रूप संसारी स्त्री का रूप धारण करके बात कर रही हो उस नगर की संपत्ति का क्या कहना है नगर में बात कर रही हैं मैंने जनकपुरी में आज सीता जी बात कर रही है, है। लक्ष्मी जी के अवतार है वो लक्ष्मी तो धन सम्पत्ति का रूप है सम्पत्ति में धन सम्पत्ति में इसलिए जो वो हो वो सबका सब, तो सब जनकपुरी में भरी पड़ी है कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं किसी के घर में कमी नहीं है चाहे बड़ा हो चाहे जात का हो उसमें तो संपन्नता की कोई कमी नहीं सब उसी पुरुष का तो सत्य अनुसार विशेष नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी शेष जी उसकी सुधा का संकोच करते नहीं। नहीं <laughs> तो तो हो गई यहाँ तक जनकपुरी की महिमा अब इतनी देर में तो दूध तो पहुंच गए अयोध्या की कथा सुना <laughs> पहुँचे धूप रामपुर पवन हर से नगर के लोक सुहावन धूप द्वार तुम खबर जनाई दशरथ में तो सुन लिये बुलाई कल प्रणाम तुम मुझे दिन तो बुध तुमी पापलिनी बारी तो पाती, पुलक घाटी आई भरी छाती राम लखनऊ रही गये कहत में खाती मीठी भर धीर पत्रिकाची हर शीष भागा कृष्ण साची खेल रहे कहा सी बात कहाँ ते पाती आई कुशल प्राण प्रिय बंद कहो आई देश सुन सनी है सानी वचन भासी बहुर नरे रामचंद्र की जय कवन सुखी सर संतनी की जय तो पहुँचे दूत रामपुर पावन अब चलो अयोध्या दूत दूत चलते चलते पहुँच गए अयोध्या और कहा पहुँचे दूत अयोध्या का पहुँचे राम पर पहुंचे माने वो नगर जहाँ भगवान राम का वास है वहाँ पर पहुँचे ये अयोध्या भगवान राम की नगरी है तो ये जब ये पहुँचे तो उनको दूतों को ये लगा अब हम अभी तक तो सीता जी की नगरी में थे अब हम भगवान राम की नगरी में आ गए तो अयोध्या के बजाय ये राम की नगरी करके स्नान करते हैं और फिर कहते हैं परम पवित्र है विशेषा है अयोध्या का वो बहुत पवित्र है पहुंचे दूत रामपुर पावन आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी अयोध्या का नाम आया है वहाँ सावन शब्द जरूर आया है देना कहीं भी जब भगवान राम कहते हैं मुझे जो है अयोध्या नगरी बहुत प्रिय है तो उसके सावन शब्द जरूर मिलते है लंका से करके जब जहाज आया और अयोध्या के पास पहुँचा उन्होंने तो दिखा देखा ये अयोध्या पूरी है ये परम पवित्र है हर जगह जब अब अयोध्या का नाम लेते हैं तो परम पवित्र बोलते रहते हैं तो इसी राह शब्द को बिल्कुल क्रोध अयोध्या बने परम पवित्र स्थल <laughs> अभी अयोध्या के मैंने क्या है युद्ध से बना अयोध्या, अयोध्या जहाँ पर आध्यात्मिक रूप में में में अपने हृदय का वो स्थान नहीं है, वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में मन में चलता रहता है, ये ठीक ठीक वो ऐसा करें तो वैसा करें, वैसा ये सब द्व कहलाता है अपने हृदय की गहराई में एक स्थान ऐसा जहाँ ये सब दंद नहीं है धीरे धीरे ध्यान करते हुए शांत पूर्वक अपने अंतर में प्रवेश करते करते जब ज्यादा गहराई में आत्मा के निकट परमात्मा के निकट पहुंचे तो अपने हृदय में एक ऐसा शांति स्थल है जहाँ विचारों के द्वंद नहीं है जो कुछ है सो है वहाँ परमात्मा है शुद्ध चेतना है आनंद है विश्राम शांति है बस वही उसके साथ द्वंद्व नहीं है मन और बुद्धि के स्तर द्वंद नहीं है द्वंद है कि मने अनुकूल प्रतिकूल हर्ष विषाद राग द्वेष, भरा भुरा अपना पराया, ज्ञान अज्ञान ये सब जो है मन और बुद्धि ये सब है। लेकिन जब उस मन बुद्धि के और आगे निकल जाते हैं तो फिर ये द्वंद नहीं है वहां न हर्ष विषाद है न ज्ञान अज्ञान है न लाभ हानि है जय पराजय है इस प्रकार का कही नहीं कुछ नहीं है जब उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तब वो पहुँच गए अयोध्या फिर जहाँ अयोध्या पहुंच गए यही भगवान का वास है परमात्मा को प्राप्त करना है उसके दर्शन करने हैं तो अपने हृदय में इस स्थान पर पहुंच करके उसकी प्राप्ति होती है इसी अयोध्या को कहिया रामपुर है यानी तो इसी अयोध्या में ही भगवान राम की पर परम परमात्मा की दर्शन प्राप्त हो उनकी निकटता प्राप्त हो वही कहती तो ये स्थल परम पवित्र है पवित्रता की बात परमात्मा परम पवित्र परमात्मा पल्ली पवित्र हृदय में ही परमात्मा की प्राप्ति भी है जिस हृदय में कपट है है तो इसके वो उस ऊंचाई से नीचे उतराया, मन के स्तर पर आ गया बुद्धि के स्तर पर आ गया लौकिकता के स्तर में आ गया भौतिकता के स्तर में आ गया तो परमात्मा से दूर हो गया इसलिए जो अपने अंतरतन का वो भाग ये परम पवित्र है दंडातीत है जहाँ परमात्मा का वास है उसके लक्षण बताते रहते हैं इस प्रकार से बर्वन तो चल रहा की दूध अयोध्या लेकिन अयोध्या है क्या आध्यात्मिक रूप से आदरते हर से नगर बिल्वर उन्होंने वो सुंदर नगर को देखा तो दूध लोग प्रसन्न हो गए नगर की विशेषता ये है कि वो तो नगर पवित्र भी है और सुंदर भी है पवित्र तो ऐसा भी हो सकता है की जहाँ सुंदरता न हो धो साफ करके झाड़ पोछ करके उसको पवित्र बना दिया जाए तो पवित्र हो सकता है यज्ञा भी कर दी जाए पवित्र हो जाए लेकिन सुंदरता वो अलग बात हो गई तो पवित्र भी हो और सुंदर भी हो ये दोनों बातें ना हो वो स्थल कहते हैं दो नगरों में देखते हैं कि बहुत से नगर ऐसे हैं कि सुंदर तो है लेकिन पवित्रता नहीं नगरों से बाहर गए तीर्थ स्थलों में पहुंचे तो वहां पवित्रता तो मिलने लगी लेकिन सुन्दरता वैसी तो नहीं है उन नगरों जैसी दोनों का एक साथ संयोग सा बने कठिन की पवित्रता भी बनी रहे और तो सुंदरता भी बनी रहे अध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत यही है कि की सुंदरता में इतना ज्यादा न पड़े कि पवित्रता नष्ट हो जाए पवित्रता को बनाए रखो और भौतिकता उसकी सुंदरता को भी स्वीकार कर दो तो हर्ष नगर विलोक सुहावन और भूप द्वार खबर जनाई वो दूध जब पहुंचे तो महाराज दशरथ का जो जहाँ पर की सभा चल रही थी सभादार था उसके बाहर पहुंचे दूत लोग और द्वारपाल द्वार पे खड़े रहते हैं तो उनको जाकर के उन्होंने बताया द्वारपालों को, को। सूचना दी उन्होंने कि हम जनकपुरी से आए हैं महाराज जनक हमको भेजा है वहाँ पर विश्वामित्र भी हैं, भगवान राम भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं उन्होंने कुछ सूचना भेजी है उनका पत्र लेकर के हम आए हैं और महाराज दशरथ से हम मिलना चाहते हैं। ये सब बातें जब उन्होंने दूत ने बताई उनको द्वारपालों से तो द्वारपालों ने जाकर के महाराज दशरथ को अंदर जाकर के बताया किस प्रकार के दूत हुए है तो महाराज दशरथ ने उनसे कहा की दूतों को यहाँ तुरंत भेजो द्वारा तो, तो महाराज दशरथ महारा थे वही पर उनको लाया गया अब ये एक विशेष प्रकार का कार्य हो रहा है वर्णन इसलिए करते है सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता कोई दूत आता है पटर लेकर के आया तो फिर जहाँ जैसा पत्र होगा उसी के अनुसार किसी मंत्री को किसी और कार्यकर्ता को सौंपा जाएगा कि जाओ उसने दूत आया उससे मिलकर के आओ क्या पत्र लाया उसका पत्र लाओ तो इस प्रकार से वो जाकर के मध्यस्थ बनकर के कोई जाएगा तब उस दूध से मिलेगा और वो दूत जाकर के सम्राट से राजा से सीधे मिल जाए इस प्रकार की व्यवस्था होती नहीं है तो ये सामान्य बात नहीं है इस प्रकार से जैसे पहुँचा तो दूध में बुला लिया गया तो ये रोज ऐसे ही होता रहता है और नहीं हो रहा है क्योंकि ये दूध जनकपुर से आए हैं भगवान राम की खबर लेकर के आए हैं इसलिए महाराज दशरथ को ये अधिक प्रिय लगे और ये प्रतीक्षा ही कर रहे हैं तो बहुत दिनों ऐसी भगवान राम की सूचना जब से गाय मिली नहीं है इसलिए सूचना आई तो बहुत प्रसन्न हो गए और जब से उनका यही है तो दूतों को फिर उन्होंने बुला अपने पास और कर्क नाम के निपाती दिन अब ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया और प्रणाम करके बताया कि हम जनकपुर ऐसी आए हैं ये पत्र लाए हैं जैसे पतन निकाल करके सामने रखा तैसे तो ही उस समय भी ऐसा हो सकता था कि महाराज दशरथ अपने किसी मंत्री से कहते कि देखो भाई क्या पत्र आया है लो तो ऐसा बोलने में प्रेम की कमी लगती हा? दूरी करके लगती इसलिए महाराज दशरथ ने क्या किया मुझे तो महीप आप उठ लेनी आप उठ लेनी करके तुलसीदा तो जी बताना चाहते हैं कि वैसे हमेशा महाराज दशरथ ऐसे करके दूतों के पत्र को अपने हाथ से जाकर के नहीं लेते हैं उनके अंतरिम इधि लेते हैं लेकिन इस समय महाराज दशरथ ने स्वयं उस पत्र को अपने जाकर उठ करके लिया उठे अपने स्थान ऐसी जहाँ दूध नीचे खड़े हुए वहाँ तक स्वयं जा तो यही से मालूम होने लगा कि जब दूतों को अपने पास बुला लिया दूतों ने जब पत्र दिखाया तब उन्होंने झट से लेकर अपने उसको ले लिया। को। तो बस उसी साथ -साथ उनके हृदय में भगवान राम के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होने लगा वो मरने लगा और बारी बिलोच ने बाती और पत्र लिया और पहले अपने आप ही अपने आप अपने मन में पढ़ने लगे अभी जोर से बोले नहीं अपने आप ही अपने मन में उसको पढ़ने लगे और गार विलोचन नेत्रों में पत्र को पढ़ते पढ़ते नेत्रों में प्रेमा और पुलक गात तो और रोमांचित हो गया आई भरी छाती और छाती भरे आई मैंने वो प्रेम के कारण से गला भरिया जैसे बोलना चाहिए कंठ में भरे आया गला भरे आया तो मैंने इससे ये सूचित कर दिया कि इतने प्रेम का संवेद इतना ज्यादा उनके हृदय में उत्पन्न हुआ जिसके कारण से बोलना मुश्किल हो गया शरीर रोमांचित हो गया जोर से पत्रिका नहीं पढ़ पाए धीरे धीरे करके अपने मन में ही उसको सब सबको उन्होंने पढ़ा और राम लखनऊ करवर चीठी अब हृदय में तो उनके भगवान राम और लक्ष्मण भी हैं, उनका बास उनका स्वर्ण हुआ उनका वास हो गया और करवर चीठी हाथ में वो पत्रिका लिए हुए हैं कैसी पत्रिका बर चीठी मन साधारण नहीं है धान पत्र है एक बहुत बड़ी सूचना लेकर के आया है तो बहुत पत्र साधारण पत्र विशेष पत्र है वो हाथ में दिए हुए हैं पहले तो में भगवान राम हाथ में दशा है रही के एक में खाटी मीठी और कहते उनको जो है कुछ भला बुरा कहते नहीं बनता मैं उसमें पत्र की ये बताऊँ की भाई इसमें क्या क्या सूचना बहुत आनंद की सूचना लिखी हुई है तो वो मिठी मीठी बात कोई है तो वही बता रहे और अगर कोई उसमें खराब बात कड़वी बात लिखी हुई है कठिन बात लिखी हुई है तो उसको छठी बात हो गई वो तो चलो वही बताओ ठट्टी बात है कि मीठी बात है कुछ बोलो तो भला बुरा कुछ नहीं बोलते बनता गले से कोई आवाज इनके नहीं निकलती इस प्रकार के महाराज दशरथ ये प्रसंगे जो पत्र लेकर के आते हैं तो मुख्य बात जो है महाराज दशरथ का जो प्रेम है उस समय प्रकट होता है कि कैसा उनका भगवान राम के प्रति प्रेम है क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण बहुत दिन से बाहर रहे इसलिए अब वो जब उनकी सूचना मिली तो उनके अंदर जो प्रेम का संचार हुआ उसका वर्णन हो गया पत्र पाते ही शारीरिक दशा कैसी हुई मानसिक दशा कैसी हो गयी किस प्रकार से पत्र को पढ़ते हैं, उसका वर्णन करते है और इसका वर्णन बड़ी विस्तृत वर्णन है इस पत्रकार पत्र के प्राप्त होने का तो पुण्य धर पत्रिका बासी और उसके फिर उसके बाद फिर उन्होंने धैर्य धारण की पत्रिका एक बार बैठ चुके अपने मन में लेकिन फिर धैर्य धारण के उन्होंने जब सम्बेद को कुछ रोका आया था उसको थोड़ा शांत किया फिर उन्होंने अपने संभाल करके अपने आप को फिर पत्रिका पढ़ी अब की ये पढ़ी तो जोर से पढ़ी हर की सभा बात उसने साची तो सभा जो है वो अब मालूम हुआ कि पत्र में क्या लिखा है तो सब करके सब प्रसन्न बात उस समय सांची, सांची बात क्या है कि मैंने खट्टी बात लिखी है कि मीठी बात लिखी है पहले कुछ पता नहीं था भला लिखा है कि बुरा लिखा है लेकिन अब सत्य बात का पता लगा की कैसा है उसमें पत्र में वास्तव में दोनों प्रकार की बातें लिखी थी पत्र में लिखा तो पहले बताया कि भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ वहाँ से अयोध्या से चले और जब आश्रम के पास पहुंचने लगे विश्वामित्र जी जो तालका आ गई थोड़ा भयंकर उद्धारण करके है तब ये बड़ी कठिन बात हो गई बड़ा लिखने लगे ऐसी भयंकर तालका जिसको दस हजार आंखियों को जिसका बल था अब भगवान राम उसको पहुंच गया अब इसका हो गया तो फिर क्या हुआ फिर अब ये तो ये तो खट्टी बात हो गई और फिर ये हुआ भगवान राम ने एक तो तो बाण मीठी बात आ गई उसके बाद आश्रम जब पहुंचे यज्ञ होने लगा तो स्वभाव इत्यादि सबने आक्रमण कर दिया तो फिर खट्टी बात आ गई तो भगवान राम लक्ष्मण ने सबको मार दिया फिर मीठी बात आ गई इस प्रकार खट्टी मीठी बातें आती थी कथा आगे बढ़ती उस पत्र में सब ये बातें लिख दी गई थी और फिर अहिल्या का भी वर्णन लिखा गया था कि तो उसका स्पर्श कर दिया गया उसका भी उद्धार हो गया फिर जनकपुरी में आ गए और फिर जनकपुरी में फिर वहाँ ये जो मनुष्यज्ञ का आयोजन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया ये सब वर्णन जो वो सब करते गए और फिर इतने इतने राजा लोग आये हाँ उन राजाओं के सबके सामने कल शाम तो जी भी आये तो बड़ी खट्टी बातें आती रही बीच बीच फिर बात बाद में खत्म हो गयी और तो उसके बाद मीठी बातों में आ गई हाथ हूँ तोड़ दिया सीता जी ने जमाल भी पहना दी और उसके बाद परशुराम जी भी इस प्रकार से उनकी जय जयकार बोलते हुए चले गए सब मिठी बातें उसने पत्रिका में लिख दी गई तो सब महाराज दशरथ ने अंतर पढ़ा और सबके सौभाग्य सब, सब लोगों ने जाना की सबकी बात यह है और फिर सबका ध्यान केंद्रित हो गया वहाँ जनकपुर में भगवान श्री राम जी का सीता जी का विवाह होगा ये सबसे मुख्य बात अंत में थी उसको लेकर उस अभियान को उनका पहुँच गया अब जब ये पत्रिका पढ़ी जा रही थी उसी बीच में सूचना पहुंच गई भरत जी के पास वहाँ के दरबार में कुछ लोगों ने सूचना दे दी तो कहते खेलते रहे पाई, आये भरत सही थे तो भाई भरत जी खेल रहे तो सुन कहीं अपने मित्रों के साथ में तो वहाँ सूचना पहुँच गयी तो जहाँ पहुंची तो भरत जी अपने मित्रों के साथ में और भाई के मने शत्रु के साथ में और हित के माने हैं मित्र हित के माने हितु मित्र लोग उन सब को लेकर के ये पहुंच गए उस सभा भवन में भरत जी भी और वहाँ जाकर के जब फिर पहुँचे तब तो भरत जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि भगवान राम का पत्र आया तो जैसे महाराज दशरथ को पुत्र भाव से भगवान राम में प्रेम था ऐसे भरत जी को भी भ्रातृभाव से भगवान राम में बहुत प्रेम तो उस प्रेम के कारण से झट ऐसी क्या ही है क्या समाचार आया है जानने के लिए वहाँ उपस्थित हुए और पूछते पूछतेने सी और स्नेह तो बहुत भगवान राम का प्रेम प्रेमृदय में लेकिन संकोच पूर्वक उनसे पूछते है की ता है हालांकि सूचना दे दी गई लोगो ने बता दिया कि से की जनकपुर ऐसी दूत आये है और भगवान राम की सूचना देकर के पत्र है लेकिन भरत जी पूछते है कहाँ से पत्री आई इस समय भगवान राम कहाँ है ये भी मालूम होना चाहिए वही से पत्र आया होगा तो इसलिए जो वो भरत ने इस प्रकार से उनसे पूछा है और पूछते हुए संकोच भी है संकोच भरत, भरत का नाम आता है तो जी को संकोच याद आ जाता है। एक स्वभाव का संकोची स्वभाव होता है तुलसीदास जी के बुद्धि में ये छाया हुआ है कि भरत जी बहुत संकोची है आगे चलकर के देखेंगे जहाँ के इस बात का ध्यान रखे की भरत जी के बहुत से और स्वभाव है उनका उनके अपने गुण हैं, अपनी महिमा है कहा एक उनका संकोचित स्वभाव भी है इसलिए कहते हैं अपने संकोच के कारण से स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार से बड़े धीरे से उन्होंने महाराज से पूछा कि पाप संबोधन है महाराज दस के लिए पिता के लिए और कहा कि कहाँ से सूचना आई है तो हम भी जानना चाहते हैं तो प्राण प्रिय बंधु दू कहो के देश ये भरत ये पूछा कि हमारे दोनों भाई जो भगवान राम लक्ष्मण जी हैं ये है प्राण प्रिय बंधु हैं तो अपने प्रेम के लिए प्राण प्रिय दोनों बंधु हैं और वे कहो देश आए अब किस स्थान में किस देश में कहां पर ये समय है ये हमको और वो कुशल पूर्वक हैं ये हमें बताइए ये उनका प्रश्न था तो सुन सने सने भजन और बाची बहुर नरेश जब भरत जी ने इतने संतोष प्रेम के द्वारा भगवान राम के प्रति ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की तो महाराज दशरथ अपने मुंह से स्वयं बतावे बताने के बजाय उन्होंने कहा सबसे अच्छा है कि पतस्थर पढ़ो और उनको स्वयं लग रहा था कि एक बार पतस्थर पढ़ना चाहिए हा? तो ऐसी बात नहीं की जल्दी जल्दी में भावावेश में कुछ बातें छूट गई हों कोई और बात बीच में हो एक बार फिर पढ़ लेना चाहिए इसलिए फिर महाराज दशरथ ने उस पत्र को भरत जी के सामने फिर पढ़ दिया तो कितने बार हो गया तीसरी बार अभी अंतिम बार नहीं है हाँ। आगे चल करके फिर देखो इस प्रकार से जो है जो है बार बार है। फिर क्या होता है? कृष्ण पाती कुल के दुभा अधिक है स्नेह गाता नीत पुनी भरति कहते थी सकल सभा से थी तब नक दूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे भैया कहो कुशल दोपारे तुम नी के निज नैन निहारे श्यामल गौर धरे धनुभा कहो तुम प्रेम विवश कह रहा गए लगाई तब ते शोर कौ था कहो नय मु कब नी सुन प्रिय बचन तू तुम सुनो नहीं पद मुकुटमणि तुम सन धन्य नाम लखन जिनकेत नये विश्वभूषण गौ सिर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब संतन की जय जब पत्रकार उन्होंने महाराज दस पढ़ दी तो सुनकर के दोनों भाई प्रसन्न हो गए सुन पाती फुल मतलब पहले पूछने में संकोच लग रहा था संदेह भी हो रहा था कहीं अशुभ सूचना में कोई हो <coughs> पत्र में इसलिए थोड़ा थोड़ा संकोच भी था <coughs> संदेह था लेकिन जहाँ सुना इस प्रकार से पत्र पढ़ सुना तो बस उनका संदेह सब दूर हो गया संकोच दूर हो गया बहुत प्रसन्न हो गए सुनकर के भगवान राम जनकपुर में पहुँच गए और वहाँ पे स्वयं का भी कार्य संपन्न हुआ अब विवाह होना एक सुनकर के बहुत प्रसन्न हो अधिक संदेह समातन गाता अब कहते इतना ज्यादा प्रेम उम्र पड़ा उनके भगवान राम के प्रति भरत में हृदय में समाता नहीं प्रेम हो गए तो प्रीत पुनीति भरत गो ने देखा की भरत जो हैं वो कि है वो पत्रकार सुन करके कितने प्रसन्न हुए हैं तो उनकी प्रसन्नता देखी तो समझ गए की उनके भगवान राम ने कैसी सुंदर प्रीति है भर के देखी मैंने निष्कपट प्रेम भगवान राम में है परम पवित्र प्रेम है ये देख करके सब प्रसन्न हो गए सकल सभा विषय की सभी सभा और प्रसन्न हो गई की सब भक्त भगवान राम में ऐसा प्रेम है तो सराहनीय है बहुत अच्छी आई अब तब तक ये क्या क्या ये पत्रिका पढ़ ली तो महाराज दशरथ ने जब दूत निकट बैठा रहे तब उन्होंने उन, उन दूतों को बुला करके राज पर जहाँ बैठे थे उसके पास ही दूतों को बैठा दिया उनसे बात करनी है इसलिए बात करने के लिए जब किसी से बात करना होता है तो पास बैठा लेते हैं। ऐसे उनसे दूतों को अपने पास बैठा लिया पास बैठाने में मुख्य प्रेरणा तो यही है कि उनसे और विस्तृत जानकारी लेनी है इसलिए महाराज दशर उन दूतों से बात करना चाहते इसलिए पास बैठा लिया लेकिन ये दूत लोग बड़ी ही आनंद की खबर लाए है इसलिए उनको आदर भी देना था इसलिए भी पास बैठा लेना पास बैठाना आदर देने के लिए भी होता है इसलिए उनको तब ने तो दूत निकट बैठा रहे और मधुर मनोहर वचन उचारे और महाराज दशरथ ने उनसे जो है बड़ी मधुर बात की जो कुछ बोले वो बड़ी मधुरता से मनोहर से बोले मैंने उनसे दूतों से जैसे दूत हैं तो दूत एक नौकर है ऐसा मान करके झड़क करके अपमानित करके ऐसे नहीं किया पतली ले ली के बदा बहाकार करो चटी ले लिया ऐसे करके नहीं किया उनका भी आदर किया प्रेम भी उनको दिखाया मधुरता के साथ उनसे बोले तो दूध भी पसंद हो गए देख करके महाराज दशरथ जैसे महान दशरथ हैं, तो राजा हैं, तो ऐसे ही महान हृदय भी इनका महान है उदारता तो भी कितनी सुंदर है कैसा प्रेम भाव भी सबके प्रति कैसा है ये सब उनको लग करके दूत लोग भी पसंद हो गए वो तो महाराज दशरथ उनसे कि भैया कहो कुशल बारे अब देखो मधुर वचन बोले तो उसके लिए फिर अब दूतों के लिए भैया शब्द का प्रयोग करते है तो ये मैंने निकटता का सूचक है और प्रेम का सूचक इसलिए कहते हैं भैया कहो कुशल दो बारे भाई बताओ तो वो दोनों जो हो बारे मे छोटे बालक जो हो सब कुशल पूर्वक हैं, मानी वो बहुत अभी कम आयु के हैं और इसमें उनकी कुशलता होनी चाहिए इसके हमें चिंता है तो तुम्हें तो बताओ की क्या हाल उनके तुम नीचे निहारे ये अद्ध्या पत्र में लिखा है बहुत कुछ सभी कुछ लिखा हुआ है लेकिन उससे कहते क्या तुमने अपने हाथ में देखा है अगर देखा होगा तो तुम अपने आप बताओगे कि हैं हैं हैं हैं कैसे है, क्या है, में कैसे क्या में सब तुमको साक्षात मालूम होगा तो तुम तुमने अच्छी तरह से क्या अपने आंखों से उनको देखा है अब ये बात अपने आप अर्थ लगाते रहना कि आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या है हर जगह आध्यात्मिक बताते रहो तो फिर कथा का आनंद थोड़ा फीटा रहो इसलिए देखो अपने आप की जहाँ वो परमात्मा का जो सूचना देने वाला बताने वाला ज्ञान कराने वाला तो वो बताता है कि देखो भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो पूछने वाला पूछता है कि भाई तो तुमने अपने आप पुस्तकों में लिखा बता रहे हो कि तो पुस्तक तो में देखा भी है जानते भी हो तुम नीचे क्या तुमने वास्तव में अच्छी तरह ऐसी अपने आप में देखा श्यामल गौर धरे धनु और क्या कहते है कि वो दोनों जो है वो एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर के गौरव महाराज जो सब उनसे कह रहे हैं इस, इस प्रकार के दोनों हैं धनुष धारण किए हैं वह किशोर कौशिक वो उनकी आयु व किशोर अवस्था उनकी है उनके साथ में कौशिक मुनी है ऐसे ऐसे वो हैं पहचानो तुम कहो स्वभाव क्या तुम उनको पहचानते हो उनके स्वभाव को समझते हो ये दूसरे से पूछा मैंने ये तो उन्होंने परिचय दिया महाराज दशरथ ने स्वयं कि भगवान राम ऐसे हैं लक्ष्मण ऐसे हैं और उनके साथ विश्वामित्र जी हैं तो इसके माने तुमने अगर कहीं देखा होगा तो विश्वामित्र को देखा होगा जरूर विश्वामित्र की तो पहचान ही हो गए और विश्वामित्र के साथ में उन दो बालकों को देखा होगा उन दो बालकों के बारे में पूछते हैं तुमसे ऐसे दूतों को उनका परिचय दिया की जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं ऐसे दो है एक श्याम बाढ़ का है दूसरा गौर वर्ण का है दस बाण भी साथ में दिए होंगे इससे तुम गए होगे कि कौन उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं पहचानो तुम कहो स्वभाव क्या तुमको पहचानते हो तो अगर पहचान हो तो बताओ कैसा स्वभाव उनका है? अब दूध कहते हैं कि हमने देखा है अब देखा तो बताओ स्वभाव कैसा है तो तुम आव पूछते है, है? तो पहचानो तुम कहो स्वभाव प्रेम बस पुनी पुनी कहरा प्रेम के कहा मारा दशद बार बार इस प्रकार पूछते हैं की बताओ उनके बारे में बताओ तुमने जरूर देखा होगा बताओ भगवान राम कैसे हैं, बताओ लक्ष्मण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है क्या हालचाल उनके है प्रसन्न नहीं कि नहीं है सब भ्रत बताओ जरा उनको तो इस प्रकार से महाराज दशरथ उनके बारे में पूछते थे ये भी पूछना उनका जो है प्रेम दिवस है बहुत कुछ पत्रिका में लिखाई है लेकिन दूतों से भी पूछ करके विस्तार से जानना चाहते है फिर कहते हैं कि भाई हम इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि की जाने मुनि गए लगाई तब ते आप तो साथ जब से मुन विश्राम कर इनको लेकर के दोनों भाइयों को लेकर के गए हैं तब तक सही खबर तक मिली नहीं माने इसके खबर तो पहले भी मिलती रही लेकिन पहले जो खबर मिलती रही वो कोई ऑथेंटिक नहीं थी प्रामाणिक खबर नहीं लेकिन अब लिखी लिखाई आ पत्रिका में और महाराज जनक ने पत्रिका लिख करके भेजी है तो इसके माने अब ये समाचार जो सूचना जो है ये ये पक्की बात है सच्ची सुधी अब मिली है सही सही बात का पता चला है। बाकी तो मालूम होता रहता था कि तड़का मारी गई और स्वभाव मारी गई गयी रक्षा हुई विश्वामित्र जी ने इनको साथ ले गए तो वहाँ उनका सबका जो विश्वामित्र का कार्य था वो भगवान राम ने संपादित कर दिया लेकिन सुन के भी महाराज दशर को विश्वास नहीं होता था की इतनी शक्तिशाली राक्षसों ने को उन्होंने कैसे लाया तो ये संदेह रहेगा तो सच्ची सुध नहीं प्राप्त हुई। अब तक की बात मालूम होगी ऐसा हुआ है तो तब ते आज साझे पाई कहो विदेह कवन विधि विदे जाने और फिर उसके बाद में ये अभी तक बोले बोले जवाब दें तब तक महाराज दशक तो और पूछते चले गए राजा जनक ने भी उनको पहचान लिया गया पहचाना तो उन्होंने कैसे पहचाना कहो विदे कवन विधि जाने कवन विधि में कई प्रकार की बातें हो सकती है एक भी हो क्या विश्वास मित्र बताया होगा तभी तो जान पाए होंगे नहीं कैसे जाने या और कोई उनके स्वभाव के कारण से उनको पहचान लिया जानने कैसे जाना और ये भी बात हो सकती है कि जनक जी तो विदेह हैं उनको होश आवास कहाँ होगा कि कौन आया कौन गया जो अपने देह की जैसे शुद्ध नहीं उसे देश दुनिया की क्या सुझी कहाँ राम कहाँ लक्ष्मण कहा विश्वामित्री तो उनको कैसे मालूम हुआ क्या उनको होश आ गया देव में आ गए कैसे पहचाना उनको विधेय तो को कहकर एक विधेयक के प्रति एक प्रकार का कहना चाहिए जी। को तो भी उतना नहीं है। ये जब इस प्रकार की बात आ गई महाराज जनक के लिए पूछने लगे उन्होंने कैसे पहचाना तब ये दूत लोग जो है वो मुस्कराने मुस्कराने के मने के देखो कैसी बातें करते हैं है महाराज दर्शक ये जो बातें नहीं पूछनी चाहिए वो भी महाराज दशरथ उन बातों को पूछ रहे हैं और जिन बातें जो बातें कि अब जनक ने कैसे पहचाना अब उसमें पहचानने की कोई बात ही नहीं लेकिन फिर भी ये पूछ रहे हैं तो इसके मैंने सुनकर सुन दूद, दूद हैं। करके दूध लोग जो तो है मुस्कराते है और मुस्कुरा करके फिर उनको बताते हैं क्या कहते है दूत लोग की सुनो महीपत मुकुटमणी तुम समन को कहते है की हे महीपत आप तो मुकुटमणि है राजाओं के भी तमाम राजा है और राजाओं के भी मुकुटधारी राजा है और उनके राजाओं के मुकुटों में मणिया भी लगी है उनके समान तुम हो माने सब राजाओं के राजा तुम हो बहुत महान राजा हो एक तो बात यह है और फिर ये है कि तुम सुन धन्य को और तुम्हारे समान कोई दूसरा धन्य भी नहीं है राम लखनऊ जिनके तनय विश्व दो जिनके की राम लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हुए हैं और विश्व विभूषण हो कहते तो आप स्वयं सम्राट सब के राजा और दूसरे ओर जो तुम्हारे पुत्र हुए वो तीनों लोगों के भूषण हैं, तो तुम्हारे समान धन्य तो कोई नहीं होगा तुम तो धन्य हो परम धन्य हो इस प्रकार से है बोलते हैं उनकी इसके माने ये कहते हैं कि इनको भगवान राम को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं ये सब संकेत इस बात के हैं कि जो आप सोचते हो उसका उत्तर तो इसी में है आपकी महिमा आपके पुत्र जो है तीनों को लोगों को इस प्रकार से उजागर उन लोगों को पहचानना उनको भगवान राम को लक्ष्मण पहचानना कुछ मुश्किल काम नहीं है ये बताते हैं आगे और स्पष्ट करते हैं अभी तो महाराज दशरथ की महिमा जैसे दूत आए तो उनका पहला काम यह भी है कि दूत जब बोलें, तो पहले महाराज दशरथ की महिमा बोलें फिर प्रशंसा की, की जाए उनकी तो पहले उनकी प्रशंसा कर दी है इस प्रकार से क्या पैसे प्रशंसा कोई झूठी नहीं वास्तविक तो प्रशंसा जो सही बात है वो उनको सही दूसरी धन्य की बात कहते हैं कि आप धन्य हो धन्य की बात सुनो तो आप आप एक पुस्तक देखनी चाहिए पुस्तक का नाम है धन्यास्तक शंकराचार्य के लिखे हुए आठ श्लोक हैं उनमें यह बताया गया है कि धन्य कौन है और तो कोई व्यक्ति धन्य कब होता है कहने को तो कोई धन्य कहने लगे और भले अर्थ समय भी धन्य कहे और बुरे अर्थ में भी धन्य कबो ऐसी हो सकता है कोई बुद्धता की बातें करने लगे तो क्या कहें अरे भाई धन्य है तुम्हारी बुद्धि को तो अब ये क्या हुआ ये कोई धन्य के मान सही अपना नहीं है वो तो निंदा के लिए हो गया उसका लेकिन वैसे तो और जगह जगह जगह धन्य के शास्त्र में आता रहता है और इस्लोग भी बहुत से हैं लोगों को जैसे कोई लौकिक व्यक्ति है संसारी व्यक्ति है तो उसको भी उसको धन्य कौन व्यक्ति है वो भी प्रसिद्ध है कि उसके पास धन संपत्ति है यश तीर्थ भी है परिवार भी है आयु भी है स्वस्थ भी है तो ये सब बातें जहाँ इसको देखी तो उसको धन्य बता दिया कि व्यक्ति धन्य है आइए बता दिए ऐसा पुत्र उसको ऐसा ये है वो इस प्रकार के हैं तो वो धन्य है लेकिन यहाँ पर परमार्थ में शंकराचार्य देखते हैं वो लौकिक अर्थ में नहीं है इसके माने ये सब होते हुए भी शंकराचार्य जी की दृष्टि ये है कि चाहे पत्नी भी बढ़िया हो पुत्र भी बढ़िया हो चाहे धर्म भी हो ये भी हो वो भी हो संसार में लोग अपने आप को धन्य मानते हैं तो लेकिन वो धन्य वन्य कुछ नहीं वो तो माया जाल में पड़े हुए नाच तक हुए अंधकार में भटकने वाले जल बुद्धि के व्यक्ति है उनको क्या धन्य बोले धन्य तो वे लोग हैं जो इस समाज से बाहर निकले प्रकाश में आए ज्ञान में आए परमात्मा के अभिमुख हुए धन्य तो वो दृष्टि का खेद बाकी कला नान्या इस्तिहार रघुते सत्यं बदना चुनाला भक्ति प्रयच रघुपुव काोषरिंग जय राम जय जय